कष्टक्र उवाच अवीनाशिन आत्मा विज्ञाता तवात्म से कथम अर्थर्जनेरती आत्माता अहो प्रीति विषय भ्रम गोचरे सूक्ति जो लोग यथारजतवीभ्रमे विश्व पुरतीद तरंगा तरंग सागरे सोहमस्मतिवीय किन्दी श्रुत्वा शुद्ध चैतन्य आत्माति सुंदर उपस्थ्य संस मालिन्विग्तीभूते सूचे आत्माता चमन मुनेरज आश्चर्य ममुवर्तते आस्थित परमात मोक्षा मोक्षार्थे आश्चर्य काम कामवशगु। विल के उभुत ज्ञानदूर्म अवदादर्बल आश्चर्य काम आकांक्षे काल अंत अनु श्रीत गुरु मात्र शिक्षा की नहीं है सास्ता भी है यानी वह जो जीवन को एक अनुशासन दे जीवन को शासन दे जो मात्र शब्द दे वह शिक्षक जो शासन भी दे वह शब्द देकर ही संतुष्ट नहीं हो गए शब्द देने के बाद जो पहला खतरा है उस खतरे की तरफ इंगित है इन सूत्रों ने शब्द सुन के गुरु के इस बात की बहुत संभावना है कि तुम शब्द से ऐसे अभिभूत हो जाओ कि तुम समझो सब हो गया तुम शब्द को ही पकड़ लो और शब्द को ही सत्य मान लो। सदगुरु से निकले हुए शब्दों का बल है ऊर्जा है उस ऊर्जा और बल में तुम आविष्ट हो सकते हो सम्मोहित हो सकते हो तुम बिना ज्ञानी हुए ज्ञानी बन सकते हो यही पहला खतरा है शब्द ठीक मालूम पड़े तर्कयुक्त मालूम पड़े बुद्धि प्रभावित हो हृदय प्रफुल्लित हो जाए तो ऐसी घड़ियां आ सकती है सत्संग में जब जो तुम्हारा अनुभव नहीं है अभी वह भी अनुभव जैसा मालूम होने लगे तो गुरु परीक्षक भी है वो तुम्हारी परीक्षा भी करेगा कि जो तुम कह रहे हो वह हुआ भी है या केवल सुनी हुई बात दोहरा रहे हो अस्थावक्र ने जो उद्घोष किया परम सत्य का उस उद्घोष का ऐसा परिणाम हुआ कि जनक तत्म प्रतिध्वन करने लगे जनक भी वही बोले और जनक ने कहा कि आश्चर्य कि मैं अब तक कैसे सोया रहा और जनक ने कहा कि मैं जाग गया और जनित ने कहा कि मैं न केवल जाग गया हूं मैं जानता हूं मैं ही समस्त का केंद्र सब मुझसे ही संचालित होता मुझका मुझी को नमस्कार है ऐसी महिमा का उदय हुआ अस्वक्र चुपचाप खड़े सुनते रहे ये जो हुआ है इसे देखते रहे इन सूत्रों में परीक्षा वक्र प्रश्न उठाते संदेह उठाते जनक के घड़े को जगह जगह से ठोक के देखते हैं कच्चा तो नहीं बातें सुन के तो नहीं बोल रहा है किसी प्रभाव के कारण तो नहीं बोल रहा है मेरी मौजूदगी के कारण तो ये तरंगे नहीं उठी ये तरंगे इसकी अपनी है ये क्रांति वस्तुता घटित है ये कहीं बौद्धिक मात्र ना हो मेरे पास बहुत लोग आते हैं उनमें अनेक कृष्ण मूर्ति के भक्त वे मुझसे आकर कहते हैं कि हम वर्षों से सुनते हैं जो सुनते हैं वो शत प्रतिशत भी मालूम होता है उसमें हमें कुछ संदेह नहीं है जो कृष्णमूर्ति कहते हैं उसे हमने समझ भी लिया है हम नहीं समझे ऐसा भी नहीं लेकिन फिर भी जीवन में कोई क्रांति नहीं घटती बौद्धिक रूप से सब समझ में आ गया है बुद्धि भर गई लेकिन आत्मा वित्ती की रुप रह गई ऊपर ऊपर सब जान लिया और भीतर भीतर हम वैसे के वैसे भीतर कोई घटना नहीं घटी अछूते के अछूते रह गए वर्षा हो गई है घड़ा खाली रह गया बड़ी आशीन में पड़ जाता है व्यक्ति जब उसे बौद्धिक रूप से सब समझ में आ जाता और अस्तित्वगत कोई समानांतर घटना नहीं घटती तुम्हें उसकी दुविधा का अंदाज नहीं उसे दिखाई पड़ता है कि दरवाजा कहां है लेकिन निकलता दीवान से जिसको दरवाजा नहीं दिखाई पड़ता वो भी दीवार से निकलता है लेकिन उसे दरवाजा दिखाई ही नहीं पड़ता इसलिए शिकायत किससे जिस आदमी को ख्याल है कि मुझे दरवाजा दिखाई पड़ता है समझ आ गया कि कहा है लेकिन फिर भी मैं दीवार से सिर तोड़ता हूं तुम तो उसकी पीड़ा समझो जब भी उसका सिर टूटता है वो महादिशास से भर जाता है तो मुझे मालूम तो है कि ठीक क्या है फिर मैं गलत क्यों करता हूँ मुझे मालूम तो है कि कहा जाना चाहिए फिर मैं विपरीत क्यों जाता हूं सब मालूम है उसे और कुछ भी मालूम नहीं तो उसके भीतर सीखने की क्षमता भी खो जाती उसमें शिष्यत्व का भाव भी खो जाता है क्योंकि उसे मालूम तो सब है अब सीखने को और क्या है उसकी विनम्रता भी खो जाती और भीतर की पीड़ा सघन होती चली जाती उसमें कोई अंतर पड़ता नहीं ऐसा ही समझो कि तुम दवाइयां इकट्ठी करते चले जाओ इससे तो तुम्हारी बीमारी समाप्त न होगी पियोगे तब समाप्त होगी तुम डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन इकट्ठे करके फाइलें बना लो उन प्रिस्क्रिप्शनों से तो कुछ परिणाम न होगा जब तक उन प्रिस्क्रिप्शनों के अनुसार जीवन न बनेगा लेकिन दवाइयों का ढेर तुम्हें एक भांति दे सकता है कि सब दवाइयां तो मेरे पास में पूरी केमिस्ट की दुकान तो उठा ला अब और क्या है अब कहा जाऊं किससे से पूछूं? अब तो पूछने को भी कुछ नहीं बचा तो एक दम्भ पैदा होता है बुद्धि की थोटी समझ से एक अहंकार एक अस्मिता जपती कि मैं जानता हूँ और भीतर एक कीड़ा होती है कि मुझे कुछ भी तो पता नहीं क्योंकि तो कुछ हो तो नहीं रहा है हो तो ही कसौटी है तुम्हारा जीवन बदले किसी सत्य से तो ही सत्य तुम्हारे पास अगर जीवन न बदले तो सत्य तुम्हारे पास नहीं मैंने सुना है स्वामी रामतीर्थ एक छोटी सी कहानी कहा करते थे वो कहते थे कल्प गंगा के किनारे स्वर्ग की गंगा के किनारे ज्ञान और मोह एक सुबह आके रुके गंगा ने कहा भला आए स्वागत लो मुझ में, तुम्हें पवित्र कर दूंगी उतरोझने नहा लो तुम नए हो जाओगे तुम्हें फिर कुरा कर दूंगी सारी धूल पहुंच डालूंगी ज्ञान तो अकड़ा खड़ा रहा क्योंकि ज्ञान ने कहा तू और मुझे शुद्ध करेगी उसे तो इस बात पर भरोसा ना है और झुकने की क्षमता वो खो चुका था समर्पण की कला खो चुका था सिर्फ होना भूल चुका था किसी दूसरे से कुछ हो सकता है ये बात ही भूल चुका था ज्ञान की अकड़ आ गई थी कि मैं सब स्वयं कर लूंगा किस गंगा की जरूरत किस तीर्थ की जरूरत किस गुरु की जरूरत किसी की कोई जरूरत नहीं वो तो मुस्कुराया वो तो गंगा के इस बेहुदे आमंत्रण पर मुस्कुराया लेकिन मोह तो मोह मो मुहा हो गया मोह को तो बात लुभा गई लोभ के कारण वो तो उतर गए गंगा ने उसे नहला दिया, वो शुद्ध हो गया वो पवित्र हो गया वो निर्दोष हो गया जब वो बाहर आया तो देवताओं ने उसकी स्तुति की आरती की क्योंकि मोह अब प्रेम हो चुका था नहा लिया था गंगा में झुक गया था मोह अब प्रेम हो चुका था मोह ही तो शुद्ध होके प्रेम हो जाता प्रेम ही की तो आखिरी ऊंचाई प्रार्थना है और प्रार्थना का ही आखिरी पड़ाव तो परमात्मा है लेकिन ज्ञान तो अपने रास्ते पे जा चुका था अकड़ा हुआ अपनी धूल धमा संभाले हुए खोपड़ी भरी और मजबूत और भारी और हृदय बिल्कुल सूखा और रित और मरुस्थल अस्तवक्र सु जनक की बातें इन सूत्रों में पहला सवाल उठाते हैं कि जनक ऐसा तुझे हुआ है या बातों में उलझ गया या मेरी बातों में आ गया वो जगह जगह से उसे ठोकते पहला सूत्र अस्तवक्र ने कहा आत्मा को तत्वतः एक और अविनाशी जानकर भी क्या तुझ आत्मज्ञान ने धीर को धन कमाने में अभी भी रुचि है क्योंकि जनक ने कोई महल तो छोड़ा नहीं जनक ने कोई धन का त्याग तो किया नहीं जनक जैसा है वैसा का वैसा है एक प्रश्न अस्तवक्र उठाते हैं जब शिष्य प्रश्न उठाता है तो अज्ञान से उठता है जब गुरु प्रश्न उठाता है तो ज्ञान से उठता है शिष्य के प्रश्नों के उत्तर देने बड़े आसान हैं। गुरु के प्रश्नों के उत्तर तो केवल जीवन से दिए जा सकते हैं और तो कोई उपाय नहीं अविनाशी आत्मान एकम विज्ञा तत्व का तत्व से तू घोषणा कर रहा है कि एक है अविनाशी एक है आत्मा अद्वैत की तू तत्वता घोषणा कर रहा है तत्वात्म अज्ञ धीरस कथम अर्थाजन रथी और ऐसी घोषणा के बाद क्या धन में रुचि रह सकती है राज्य में साम्राज्य में महल में पद प्रतिष्ठा में सिंहासन में रुचि रह सकती है जनक के सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया तू आश्तावक्रुझसे कि पूछता हूं जनक जब एक का तुझे पता चल गया और तुझे बोध हो गया कि तू स्वयं परमात्मा है तो क्या धन के पीछे अब भी दौड़ सकता है तो तलाश अपने भीतर धन का कहीं मोह तो शेष नहीं रहा ये पहली बात धन की चे ओ क्योंकि इस जीवन में बड़ी से बड़ी हमारी दौड़ और बड़े से बड़ा हमारा पागलपन धन के लिए हम भीतर से खाली रिक्त सूने धन से उसे भरते खालीपन काटता है खालीपन बड़ी बेचैनी होती है कि मैं ना कुछ कुछ होके दिखाना है कैसे दिखाऊं तो पद प्रतिष्ठा धन उस सब धन के ही रूप है उनसे हम अपने को भरते ताकि मैं कह सकूं मैं कुछ हूं मैं ना कुछ नहीं हूं देखो कितना धन मेरे पास ताकि मैं प्रमाण दे सकूं कि मैं कुछ हूं अस्टावक्र कहते हैं कि धन की दौड़ तो उस आदमी की है जिसे भीतर बैठे परमात्मा का पता नहीं जिसे भीतर बैठे परमात्मा का पता चल गया वो तो धनी हो गया उसे तो मिल गया धन राम रतन पायो अब उसे कुछ बचा नहीं पाने को अब कोई धन धन नहीं है धन तो उसे मिल गया परम धन मिल गया और परम धन को पाके फिर कोई धन के पीछे दौड़ेगा छोटे थे तुम तो खेल खिलौनों से खेलते थे टूट जाता खिलौना तो रोते भी थे कोई छीन लेता तो झगड़ते भी थे फिर एक दिन तुम युवा हो गए फिर तुम भूल ही गए वे खेल खिलौने कहाँ गए किस कोने में पड़े पड़े धीरे झाड़कर कर कर कचरे में फेंक दिए गए तुम्हें उनकी याद भी नहीं रही एक दिन तुम लड़ते थे एक दिन तुम उनके लिए मरने मारने को तैयार हो जाते थे आज तुमसे तुमने पूछे कि कहाँ गए वे खेल खिलौने तो तुम हंसोगे तुम अब मैं बच्चा तो नहीं अब मैं युवा हो गया प्रौढ़ मैंने जान लिया कि खेल खिलौने खेल खिलौने ऐसी ही एक प्रौढ़ फिर घटती है जब किसी को भीतर के परमात्मा का बोध होता है तब संसार के सब खेल खिलौने धन पद प्रतिष्ठा सब ऐसे ही व्यर्थ हो जाते जिससे बचपन के खेल खिलौने व्यर्थ हो गए फिर उनके लिए कोई संघर्ष नहीं रह जाता प्रतिद्वंदिता नहीं रह जाती कोई स्पर्धा नहीं रह जाती धन की दौड़ आत्महीन व्यक्ति की दौड़ है जितना निर्धन होता है आदमी भीतर उतना ही बाहर के धन से भरने की चेष्टा करता है बाहर का धन भीतर की निर्धनता को भुलाने की व्यवस्था विधि है जितना गरीब आदमी होता है उतना ही धन के पीछे दौड़ता है इसलिए तो हमने देखा कि कभी बुद्ध कभी महावीर महाधनी लोग रहे होंगे कि सब छोड़ के निकल पड़े और भिखारी हो गए इस आश्चर्य की घटना को देखते हो यहां निर्धन धन के पीछे दौड़ते रहते यहां धनी निर्धन हो जाते जिन्हें भीतर का धन मिल गया वो बाहर की दौड़ छोड़ देते अष्टवक्र ने पूछा कि जनक जरा पीछे भीतर उतर के टटोल कहीं धन की आकांक्षा तो शेष नहीं अगर धन की आकांक्षा शेष हो तो ये सब जो तू बोल रहा है सब बकवास है। कसौटी वहां है अभी भी तू पद तो नहीं चाहता अभी भी तू राज्य का विस्तार तो नहीं चाहता अभी भीतर तरसना तुझे पकड़े तो नहीं अगर वासना अभी भी मौजूद है भीतर तो पक्का जान कि आत्मा का तुझे अनुभव नहीं हुआ आत्मा का अनुभव तो तभी होता है जब वासना नहीं रह जाती या आत्मा का अनुभव होते ही वासना नहीं रह जाती दोनों साथ-साथ नहीं हो सकते आत्मा और वासना के बीच किसी तरह का सहयोग नहीं हो सकता जैसे अंधेरे और प्रकाश के बीच किसी तरह का सांसंग नहीं हो सकता प्रकाश तो अंधेरा नहीं अंधेरा तो प्रकाश नहीं तू प्रकाश की बातें कर रहा है तू अचानक महा वाक्य बोल रहा है जनक ये इतनी जल्दी हुआ है इसकी तू कसौटी कर ले इसे तू जरा खोजबीन कर ले जांच पड़ताल कर ले भीतर उतर देख कहीं धन की आकांक्षा तो नहीं छिपी बैठी अगर बैठी हो तो ये सब जो तूने कहा मुझे तूने दोहरा दिया ये सब बासा है यह सब उधार है फिर इसकी बहुत मूल्यवत्ता नहीं फिर हमें फिर से से शुरू करना पड़ेगा तो मैं फिर तुझे जगाऊं, अगर धन की आकांक्षा कहीं बैठी हो अगर तू धन की आकांक्षा पाए ही नहीं कहीं तो कुछ हुआ है अन्यथा कुछ भी नहीं हुआ है आत्मा को तत्वता एक और अविनाशी जानकर भी क्या तुझ आत्मज्ञानी धीर को धन कमाने में रुचि है जरासी भी रुचि लेस मात्र भी रुचि जरा सा भी रस, रख। ख्याल रखना जब तक हम सोचते हैं कि बाहर कुछ हमें मिल जाए उससे हम कुछ हो जाएंगे तब तक हमारी धन में रुचि ये भी हो सकता है कि तुम धन का त्याग कर दो लेकिन त्याग से कुछ मिल जाएगा ऐसी रुचि से इस रह जाए कि दुनिया तुम्हें त्यागी कहेगी कि लोग प्रशंसा करेंगे कि चरण छुएंगे तो फिर कुछ फर्क ना हुआ तुमने सिर्फ सिक्के बदल लिए लेकिन अब भी तुम्हारी आकांक्षा वही की वही है रुचि तुम्हारी धन की ही है धन से मात्र धन के ही तरफ इशारा नहीं है धन से एक भीतर की आकांक्षा का इशारा है कि बाहर कुछ हो सकता है जिससे मैं मूल्यवान हो जाऊं धन का आत्यंतिक अर्थ इतना ही है कि बाहर से कुछ मिल सकता है जो मुझे मूल्यवत्ता दे दे मेरा मूल्य मेरे भीतर है मैं स्वयं अपना मूल्य हूं ऐसी प्रती वस्तुता सन्यास है मेरा मूल्य बाहर से आता है लोग क्या कहते हैं इससे मेरा मूल्य निर्मित होता है तो ऐसी आकांक्षा धन की आकांक्षा है इसलिए तुम्हारे सौ त्यागो में निन्न नवे तो अभी भी धन की ही आकांक्षा में जीते धन उनने छोड़ दिया होगा बाजार छोड़ दिया दुकान छोड़ दी सब छोड़ छाड़ के मंदिरों में बैठ गए लेकिन अब भी तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं कि तुम और सम्मान दो अब भी तुम्हारे द्वारा किया गया अपमान खलता है कांटे की तरह गड़ता है तुम्हारा सम्मान अभी भी गदगद करता है तुम कहते हो महात्यागी हो आप तो भीतर फूल खिल जाते हैं कमल खिल जाते अगर कोई नहीं आता सम्मान करने को तो त्यागी प्रतीक्षा करने लगता है कि आज कोई भी नहीं आया दुकान बदल गई ग्राहक नहीं बदले ग्राहक की अभी भी प्रतीक्षा है जैसे दुकानदार सुबह से दुकान खोल के बैठ के प्रतीक्षा करता है ग्राहक आए अगर ऐसा ही त्यागी भी सुबह से प्रतीक्षा करने लगता है कि तो मंदिर में लोग आए मेरी पूजा अर्चना हो तो लोग मुझे सम्मान दें प्रतिष्ठा दें तो दुकान बदली कुछ भीतर बदला नहीं जिस दिन तुम्हारे मन में दूसरों से मिलने वाले सम्मान का कोई मूल्य नहीं रह जाता न निषेधात्मक न विधायक न उनके अपमान का कोई मूल्य रह जाता है तुम्हारे पास क्या है इससे तुम अपनी सत्ता की गणना नहीं करते और तुम्हारे पास क्या नहीं है इससे तुम अपने भीतर कमी का अनुभव नहीं करते तुम जिस क्षण बेसर्त पूर्ण हो जाते हो जिस क्षण तुम्हारी घोषणा पूर्णता की अकार हो जाती है जिसमें कोई बाहरी कारण हाथ नहीं देता उस क्षण तुम जानना कि तुमने जाना उसके पहले जानकारी और जानकारी को भूल से जानना मत समझ लेना ऐसा हुआ कि स्वामी विवेकानंद अब्रिका से वापस लौटे जब वे वापस आए तो बंगाल में अकाल पड़ा था तो तत्न आके अकालग्रस्त क्षेत्र में सेवा करने चले गए ढाका की बात है ढाका के कुछ वेदांती पंडित उनका दर्शन करने आए स्वामी जी अमेरिका से लौटे भारत की पताका के लौटे तो पंडित दर्शन करने आए थे सत्संग करने आए थे लेकिन जब पंडित आए तो स्वामी विवेकानंद ने ना तो वेदांत की कोई बात की न ब्रह्म की कोई चर्चा की कोई अध्यात्म अद्वैत की बात ही ना उठाई वो तो अकाल की बात करने लगे और वो तो जो दुख फैला था चारों तरफ उससे ऐसे दुखी हो गए कि खुद ही रोने लगे आंख से आंसू झरझर बहने लगे पंडित एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराने लगे कि ये आसार संसार के लिए रो रहा है तो शरीर तो मिट्टी और ये रो रहा है कैसा ज्ञानी उनको एक दूसरे की तरफ व्यंग से मुस्कुराते देखकर विवेकानंद को कुछ समझ समझना आया उन्होंने कहा मामला क्या है आप हंसते तो उनके प्रधान ने कहा कि हंसने की बात है हम तो सोचते थे आप परम ज्ञानी आप रो रहे हैं शास्त्रों में सांस कहा है कि देह तो है नहीं हम हम तो आत्मा है शास्त्रों में साफ शास कहा है कि हम तो स्वयं ब्रह्म हैं। न जिसकी कोई मृत्यु होती न कोई जन्म होता और आप ज्ञानी हो रो रहे हम तो सोचते थे हम परम ज्ञानी का दर्शन करने अज्ञान में डूब रहे आनंद का सोटा पास पड़ा था उन्होंने सोटा उठा लिए टूट पड़े उस आदमी पर उसके सिर पर डंडा रख के बोले कि अगर तू सचमुच ज्ञानी है तो अब बैठ तू बैठा रहे मुझे मारने दे तू इतनी स्मरण रखना कि तू शरीर नहीं है विवेकानंद का वैसा रूप मजबूत तो आदमी थे ही वो हट्टे कट्टे आदमी थे और हाथ में उनका बड़ा डंडा वो पंडित के तो रूह निकल गई वो तो बिड़गड़ाने लगा कि महाराज रुको ये क्या करते हो अरे ये कोई ज्ञान की बात हम तो सत्संग करने आए ये कोई उचित मालूम होता है वो तो भागा उसने देखा कि आदमी तो जान से मार डाल सकता है उसके पीछे बाकी पंडित भी खिसक गए विवेकानंद ने कहा शास्त्र को दोहरा देने से कुछ ज्ञान नहीं हो जाता पांडित्य ज्ञान नहीं पर उपदेश कुशल बहुतेरे वो जो पंडित ज्ञान की बात कर रहा था तो था रटन थी उस त्वा रतंत्र में कहीं भी कोई आत्मानुभव नहीं है शास्त्र की थी स्वयं की नहीं थी और जो स्वयं की ना हो वो दो की है तो अस्तवक्र पहली परीक्षा खड़ी करते पहली परीक्षा वो ये कहते हैं जनक ध्यान कर, तू कहता है आत्मा को तत्वत तू ने जान लिया पहचान गया अविनाशी को अब क्या तुझ आत्मज्ञानी धीर को धन कमाने में थोड़ी भी रुचि है इसका मुझे उत्तर दे गुरु तो दर्पण है गुरु के दर्पण के समक्ष तो शिष्य को समग्र रूप से नग्न हो जाना है उसे तो अपने हृदय को पूरा उघाल के रख देना है तो ही क्रांति घट सकती है पुरानी कथा है जैन शास्त्रों में मिथिला के महाराजा नैमि के संबंध में उन्होंने कभी शास्त्र नहीं पढ़े उन्होंने कभी अध्यात्म में रुचि नहीं ली वो उनका लगाव ही न था उनकी चाहत में वो दिशा कभी नहीं पकड़ी थी बुढ़े हो गए थे तब बड़े जोर का दाह ज्वर उन्हें पकड़ा भयंकर ज्वर की पीड़ा में पड़े उनकी रानिया उनके शरीर को शीतल करने के लिए चंदन और केसर का लेप करने लगी रानियों के हाथ में सोने की चूड़ियां थी चूड़ियों पर हीरे जवाहरात लगे थे लेकिन लेट करते सुनो उनकी चूड़ियां खड़खड़ाती और बजती सम्राट मैनी को वो खड़खड़ाहट की आवाज वो चूड़ियों का बजना बड़ी अरिचू मालूम हुआ और उन्होंने कहा हटाऊ ये चूड़ियां इन चूड़ियों को बंद करो ये मेरे कानों में बड़ी कर्ण कटु मालूम होती तो सिर्फ मंगल सूत्र के ख्याल से एक, एक चूड़ी बचा के बाकी चूड़ियां रानियों ने निकाल के रख दी आवाज बंद हो गई लेप चलता रहा नहीं महाक्रांति को उपलब्ध हो गई ये देख के एक दस चूड़ियां थी हाथ में तो बचती थी एक बचती है एक बची तो बचती नहीं अनेक है तो शोरबुल है एक है तो शांति है कभी शास्त्र नहीं पढ़ा कभी अध्यात्म में कोई रस नहीं रहा उठ के बैठ गए कहा मुझे जाने दो ये दाह ज्वर नहीं ये मेरे जीवन में क्रांति का संदेश लेके आ गए ये प्रभु अनुकंपा है रानिया पकड़ने लगी उन्होंने समझा कि शायद ज्वर की तीव्रता में विकसित तो नहीं हो गई उनका भोगी रूप ही जाना था योग की तो उन्होंने कभी बात ही ना किसी थी।, थी योगी को तो वो पास न फाते नजर भोग ही भोग था उनके जीवन में कहीं ऐसा तो नहीं कि सन्नीपात हो गया है वो तो घबरा गई वो तो रोकने लगी समझाटने का घबराओ मत न कोई ये सन्नीपात है सन्नीपात तो था वो गया तुम्हारी चूड़ियों की बड़ी कृपा कैसी जगह से परमात्मा ने सूरज निकाल दिया कहा नहीं जा सकता चूड़ियां बचती थी तुम्हारी बहुत तुमने पहन रखी थी एक बची शोरगुल बंद हुआ उससे एक बोध हुआ कि जब तक मन में बहुत आकांक्षाएं हैं तब तक शोरगुल है जब एक ही बचे आकांक्षा एक ही अभीपसा बचे या एक की ही अभी बचे और ध्यान रखना एक की ही अभी एक हो सकती संसार की अभीपसा तो एक हो ही नहीं सकती संसार अनेक तो वहां अनेक वासनाएं होंगी एक की अभी ही एक हो सकती नमी तो उठ गए जर तो गया वो तो चल पड़े जंगल की तरफ न शास्त्र पढ़ा न शास्त्र जानते थे लेकिन शास्त्र पढ़ने से कब किसने जाना जीवन के शास्त्र के प्रति जागरूकता चाहिए तो कहीं से भी इशारा मिल जाता है अब चूड़ियों से कुछ लेना देना तुमने कभी सुना चूड़ियों और सन्यास का कोई भी संबंध जुड़ता ही नहीं लेकिन बोध के किसी क्षण में जागरूकता के किसी क्षण में मौन के किसी क्षण में कोई भी घटना जगाने वाली हो सकती है तुम सो रहे हो घड़ी का अलार्म जगा देता है पक्षियों की चहचहाट जह जगा देती है कौओं की कांव कांव जगा देती है दूध वाले की आवाज जगा देती है राह से निकलते हुए ट्रक का सोरगुल जगा देता है ट्रेन जगा देती है हवाई जहाज जगा देता कुत्ता भोंकने लगे पड़ोसी का वो जगा देता ठीक ऐसे ही हम सोए हैं इसमें जागरण की घटना घट गट सकती है लेकिन जागरण की घटना केवल शब्दों से नहीं घटती वास्तविक ध्वनि शास्त्र तो ऐसे हैं जिससे रिकॉर्ड में ध्वनिया बंद हैं। तुम रिकॉर्ड रखे अपने बिस्तर के पास सोए रहो इससे कुछ भी ना होगा तुम अपनी स्मृति में इतने ही शास्त्रों के रिकॉर्ड भर लो इससे कुछ न होगा बड़ी महीनापूर्ण घटना घटी है जनक को लेकिन अस्टावक्र ठीक से कसौटी कर लेना चाहते अष्टावक्र जनक को भी ठीक से अपने भीतर पहुंच के मौका देना चाहते हैं कि वो देख ले कहीं धन की आकांक्षा तो नहीं है अगर है तो समझो तो इतनी ऊंची बातें मत करो तो तुम्हारे पैर तो जमीन में गड़े हैं आकाश में उड़ने की बातें मत करो धन तो जमीन है अगर तुम्हारी धन में आकांक्षा रुपी है तो तुम्हारी जड़ें जमीन में गड़ी है फिर तुम पंख आकाश में न खोल सकोगे जैन शास्त्रों में एक और कथा है अमरावती के कृष्टि सुमेध की सुमेध के पिता की मृत्यु हुई वो अमरावती का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति था पिता के मर जाने पर अंतरिष्टिक्रिया और सारे परिजनों परिजनों के विदा हो जाने पर जो बड़ा मुनिम था बूढ़ा मुनिम था वो आया उसने सारा हिसाब किताब सुमित्र के सामने रखा कितनी उनकी कोठिया हैं सारे देश में किस कोठी में कितना धन संलग्न है कितने उनके व्यवसाय हैं, किस व्यवसाय में कितना धन लगा है कितनी उनकी तिजोरियां हैं कहा कि आप आए कल घर में चले तो मैं सारी चाबियां आपको सौंप दूं, आपके पिता मुझे सब सौंप दें, अब आप मालिक सुमेध उठा उसने सारे खाते बही देखे करोड़ों रुपए की संपत्ति थी उसने जाके सारी तिजोड़ियां देखी उनमें बहुमूल्य रत्न भरे थे और वो खरबों की संपत्ति थी उसने ये सब देखा लेकिन मुनि बड़ा हैरान हुआ वो देख तो रहा था लेकिन जैसे कहीं बहुत दूर से पास नहीं था लोलुप नहीं था और देखते देखते उसकी आंखों में आंसू आने लगे और मुनि ने पूछा कि मैं समझा नहीं आप रो रहे आप इस वक्त पृथ्वी के सबसे धनी लोगों में एक पिता के जाने पर अब आप मालिक हैं ये आपके पुरखों की संपदा है इसको हर एक पीढ़ी बढ़ाती चली गई है इसमें से घटा कभी भी नहीं आप प्रसन्न हो सुम ने पूछा मुझे एक बात पूछनी मेरे पिता के पिता मरे वो भी इसे न ले जा सके मेरे पिता भी मर गए वो भी इसे न ले जा सके और मैं तुमसे कहता हूं कि मैं इसे ले जाना चाहता हूं तुम कोई तरकीब खोजो तुम कहते हो पीढ़ियों से चली आई है इसका मतलब साफ है लोग मरते रहे और सब यही छूटता गया अब मैं ये नहीं करना चाहता कि मैं मरूं और सब यही छूट जाए क्योंकि जो यहीं छूट जाए उसने सार किया ले जाऊंगा सब सांस या तो तुम खोज के कल सुबह तक मुझे खबर कर दो या मैं खोज लूंगा लेकिन अब मुझे चैन नहीं क्योंकि तो किसी भी क्षण मौत आ सकती फिर ये चाबियां किसी और के हाथ में होंगी फिर तुम किसी और को दिखाओगे मेरे बेटे को दिखाओगे लेकिन मैं ले जा सकूंगा ना मेरा बेटा ले जा सकेगा नहीं मैं ये हिसाब खत्म नहीं करना चाहता मैं ये सब साथ ही ले जाना चाहता मुनि ने कहा यह तो कभी हुआ नहीं और हो भी नहीं सकता कोई ऐसे कभी ले नहीं गया सुमिन ने कहा मैंने तरकीब खोज ली उसने उसी क्षण सारी संपत्ति दान कर वो उसने कहा तरकीब खोज ली मैं इसे साथ ले जाऊंगा यह कहकर उसने सब छोड़ दिया और संन्न्यस्त हो गया एक क्रांति घटती है जब बाहर का तुम छोड़ते हो भीतर का उसी क्षण मिल जाता है लोगों ने तो एक ही बात देखी कि उसने बाहर की संपत्ति छोड़ दी तुम्हें दूसरी बात में जगाना चाहता हूं उसने बाहर की संपत्ति यहां छोड़ी कि भीतर की संपत्ति वहां मिली वो सांथ लेके गया भीतर का ही साथ जाता है बाहर में उलझे होने के कारण भीतर का दिखाई नहीं पड़ता जब भीतर का दिखाई पड़ता है तो बाहर की पकड़ नहीं रह जाती आश्चर्य कहा अष्टावक्र ने जैसे बार बार जनक ने कहा आश्चर्य कि परम ब्रह्म शाश्वत चैतन्य और कैसे माया में भटक गया था जैसे बार बार जनक ने कहा कि कि मैं स्वयं परमात्मा और कैसे सपने में खो गया था ऐसे ही अब बार बार अष्टावक्र कहते हैं आश्चर्य कि जैसे स्पीति के अज्ञान से चांदी की भ्रांति में लोक पैदा होता है वैसे ही आत्मा के अज्ञान से विषय भ्रम के होने पर राग पैदा होता है रस्सी पड़ी देखी और समझा की सांप है तो भय पैदा हो जाता है सांप है नहीं और भय पैदा हो जाता है सांप तो झूठा भय बहुत सच्चा तुम भाग खड़े होते हो तुम घबराहट में गिर भी सकते हो भागने में हाथ पर तोड़ ले सकते हो और वहां कुछ था नहीं सिर्फ रस्सी थी सांप के भ्रम ने काम कर दिया जनक कहते हैं ऐसे ही सीपी में कभी चांदी की झलक दिखाई पड़ जाती सीपी पड़ी सूरज की किरणों में चमक रही लगता है चांदी चांदी वहां है नहीं सिर्फ लगता है चांदी चांदी के लगते ही उठाने का भाव पैदा हो जाता मालिक बनने की आकांक्षा हो जाती चांदी के भ्रम में भी लोग पैदा हो जाते आश्चर्य कि भ्रम में भी लोग पैदा हो जाता है जहां कुछ भी नहीं वहां पाने की आकांक्षा पैदा हो जाती है जहां से कभी किसी को कुछ भी नहीं मिला वही वहीं हम टटोलते रहते कुछ मिला हो तो भी ठीक इस पृथ्वी पर कितने लोग हुए कितने अनंत लोग हुए सबने धन खोजा सब निर्धन मरे सबने पद खोदा सबने प्रतिष्ठा खोजी सब धूल में गिरे बड़े बड़े सम्राट पैरों में दबे पड़े धूल हो गए चुनांग लौटता था एक गांव से मरघट से गुजरा तो एक खोपड़ी पे उसका पैर लग गया उसने वो खोपड़ी उठा ली और उससे माफी मांगने लगा कि क्षमा कर उसके शिष्य ने कहा ये क्या कर रहे हैं ये मरी खोपड़ी से क्या क्षमा मांग रहे हैं इसमें सार क्या चांग तजू ने कहा तुम्हे पता नहीं एक तो ये बड़े लोगों का मरघट यहां से राजा धनपति राजनेता गढ़ाए जाते कोई छोटी मोटी खोपड़ी नहीं पागलों? ये किसी बड़े आदमी की खोपड़ी सिर्फ हंसने लगे उन्होंने तो आदमी खूब मजाक करते अब ये बड़े की छोटी छोटी वो खोपड़ी सब बराबर और मर्दा खोपड़ी से क्या क्षमा मांगते शांत कहने लगा तुम्हें तो पता नहीं केवल समय की बात है दो चार छह महीने पहले ये आदमी के सिर में अगर मेरा पैर लग जाता तो मेरे सिर की खैरियत न थी समय की बात माफी तो मांग ही लू तुम जरा इसकी भी तो सोचो और कुछ दिनों बाद मेरी खोपड़ी भी यही कहीं पड़ी होगी और लोगों के पैर मेरी खोपड़ी से लगेंगे और कोई क्षमा भी ना मांगेगा तुम ये भी तो सोचो किसको क्या मिला है कुछ मिला हो और तुम खोजो तब भी ठीक ऐसी सुल्तान महमूद के जीवन में उल्लेख है वो रोज रात अपने घोड़े पर सवार होकर निकलता था गांव में देखने कहां क्या हो रहा कैसी व्यवस्था चल रही छिपे वेश में वो रोज रात एक आदमी को देखता था नदी के किनारे रेत को छानते उसने एक दो तरफ तो से पूछा भी कि तू क्या करता है आधी आधी रात तक मैं रेत छाम इसमें कभी कभी चांदी के कण मिल जाते उनको मैं इकट्ठा करता हूं। वही मेरी जीविका है ऐसा अनेक रातों देख के एक दिन महमूद को लगा कि बेचारा मेहनत तो बड़ी करता है मिलता कुछ खाक नहीं तो उसने अपना भूज जो लाखों रूपये का रहा होगा निकाल के चुपचाप रेत ने फेंक दिया और चल पड़ा उस रेत छानने वाले ने तो देखा भी नहीं लेकिन थोड़ी देर बाद खोजने से उसे मिल गया भुजबंद दूसरे दिन फिर महमूद रात आया उसने सोचा कि आज तो वो रेत छानने वाला नहीं होगा वहां लेकिन वो फिर रेत छान रहा था महमूद बड़ा हैरान हुआ उसने कहा कि सुन मेरे सिपाहियों ने मुझे खबर दे दी कि जो भुजबंद में फेंक गया था वो तुझे मिल गया है तू तो उसे बाजार में बेच भी चुका है वो भी खबर आ चुकी मैं सुल्तान महमूद भुजबंद लाखों रुपए का था जीवन के लिए और तेरे बच्चों के जीवन के लिए पर्याप्त अब तू तो किस लिए छान रहा है रेत उसने कहा मालिक इसी रेत के छानने में भुजबंद मिला अब तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं छानना छोड़ नहीं सकता अब तो छानता ही रहूंगा अब तो ये जिंदगी है और मैं हूं और ये रेत है जहां ऐसी ऐसी चीजें मिल सकती भुजबंद मिल अब इसको में रोक नहीं सकता महमूद ने अपनी आत्मकथा में लिखवाया कि उसके तर्क में तो बल है लेकिन हम इस संसार में क्या खोज रहे हैं जहां किसी को कभी कुछ नहीं मिला फिर भी रे कुछ मिला किसी को कभी कहते हैं आश्चर्य जैसे सीपी की अज्ञान से चांदी की भ्रांति में लोग पैदा होता है वैसे ही आत्मा के अज्ञान से विश्व धर्म के होने पर राग पैदा होता है हे जनक कहीं तेरे भीतर राग तो नहीं बचा है कहीं थोड़ा सा भी मोह तो नहीं बचा है लोभ तो नहीं बचा है ये तुम्हें तो याद दिला दू तुमने बहुत बार सुना है कि लोभ छोड़ो मोह छोड़ो राग छोड़ो क्रोध छोड़ो तो आत्मज्ञान होगा हालत बिल्कुल उल्टी है आत्मज्ञान हो तो राग मोह लोभ क्रोध छूटता है वो परिणाम अंधेरे को थोड़ी छोड़ना पड़ता है प्रकाश को लाने के लिए प्रकाश लाना पड़ता है अंधेरा छूटता है इसलिए अष्टा प्रश्न पूछ रहे हैं वो कह रहे हैं आत्मज्ञान हो गया जनक तेरी वो घोषणा से लगता आत्मज्ञान हो गया अब मैं तुझसे पूछता हूं जरा खोज कहीं राग तो नहीं अभी भी कहीं पुराने भ्रम पकड़े तो नहीं है क्योंकि कई बार ऐसा होता है रोज ही ऐसा होता है कई बार क्यों रोज रात तुम सपना देखते हो सुबह सपना टूटता है तुम कहते हो सब सपना था और फिर दूसरी रात फिर सपना देखते हो टूट टूट के भी सपना टूटता नहीं सुबह तो कैसे तुम ज्ञानी हो जाते थे सब बकवास सब सपना था कुछ भी सार सारने लेकिन ये याद नहीं रह जाता फिर रात आएगी फिर तुम सोओगे फिर सपना उठेगा तब ये कितनी बार सपना टूट चुका और कितनी बार सुबह तुमने घोषणा कर दी कि सपना टूट गया ये सब घोषणाएं फिर काम नहीं आती फिर सपना पकड़ लेता है बड़ा प्रबल प्रभाव मालूम होता सपने का तो कहेंगे रोज रोज सुबह उठ के जो घोषणा हम करते हैं सपने झूठ होने की तो वैसी ही अध्यात्मिक घोषणा तो नहीं मैं कविता कल पढ़ रहा था ये तीसरा फरेबे मोहब्बत है मालती मैं आज फिर फरेबे मोहब्बत में आ गए प्रेमी अपनी प्रेसी से किसी मालती से कह रहा है ये तीसरा फरेब मोहब्बत है मानती ये तीसरी बार भ्रम हो रहा है मैं फिर, मैं आज फिर फरेब मोहब्बत में आ गया रुखसार दिल शिकार है आंखें हैं दिल नसी सोला जने खेरद है तेरा होशन आपसी मैं सोचता रहा मैं बहुत सोचता रहा लेकिन तेरा जमान नजर में कमा गया पहले भ्रमों की भी याद है पहले और मालतियां धोखा दे गई ये तीसरा भ्रम है दो मालती है, आ चुकी जा चुकी मैं सोचता रहा मैं बहुत सोचता रहा लेकिन तेरा जमाल नजर में समा गया वो जानता हूं ये भी तमन्ना का है फरेब वो जानता हूं ये भी तमन्ना का है फरेब गो मानता हूं राह मोहब्बत है पूर्ण न ये सब झूठ ये सब सपना ये सब फरेब ये सब जानता हूं लेकिन बगैर इसके भी चारा नहीं मेरा इसके दिन अभी चलता नहीं लेकिन बगैर इसके भी चारा नहीं मेरा कुछ भी बजुज फरेब सहारा नहीं मेरा और इस भ्रमों के सिवाय कोई सहारा ही नहीं मालूम होता सपनों के सिवाय कोई जिंदगी ही नहीं मालूम होती तुझसे परी जमाल हसीनाओं के बगैर मैं हूं सनम परस्त गुजारा नहीं मेरा न आज फिर फरेबे मोहब्बत में आ गया ये तीसरी फरेबे मोहब्बत है मालती तीसरा क्या तीस मां तीन सौ मां तीन हजार मां मगर फरेब जारी रहता जनक अस्टवक कहने लगे ये कहीं सुबह उठे हुए आदमी की बात तो नहीं कि सपना था और फिर कल तू सो जाए, इधर मैं गया और उधर तू सो जाए, तो तू ठीक से देख ले सोने की अब और कोई संभावना तो नहीं ये जागरण आखिरी है ये भ्रम का टूटना भी कहीं भ्रम ही सिद्ध ना हो तू ठीक से देख ले ये टूट ही गया ये ऐसा टूट गया है कि फिर ना बन सकेगा तो गौर से देख ले इसके बीज कहीं भीतर छिपे तो नहीं है अन्यथा ऊपर ऊपर जमीन साफ हो भीतर बीज पड़े हो फिर अंकुरित हो जाए इसलिए तो होता है सुबह हम देख लेते हैं कि सपना टूट गया लेकिन बीज तो मिटते नहीं बीज तो पड़े ही रहते जिन बीजों से सपने रात फैले थे वो बीज तो अब भी भूमि में पड़े है वैसे के वैसे फिर रात आएगी ठीक मौसम पाते ठीक वर्षा होगी फिर सपने खड़े हो जाएंगे सपने के टूटने से क्या होता है सपने के बीज दग्द होने चाहिए अगर बीज दग्द नहीं हुए तो कुछ भी नहीं हुआ धन की आकांक्षा बीज है पद की आकांक्षा बीज है, महत्वाकांक्षा बीज है इन बीजों की तलाश के लिए अस्टावक्र कैसे? तू जरा भीतर जा देख कहीं छिपे हुए बड़े छोटे छोटे बीज बीज तो बड़े छोटे होते वृक्ष बड़े हो जाते हैं वृक्ष दिखाई पड़ते बीज तो पता भी नहीं चलते तू तो उन बीजों को खोज जब तक बीज दग्द ना हो जाए तब तक तू इस भ्रम में मत आना कि भ्रम के बाहर हो गया जिस आत्मारूपी समुद्र में यह संसार तरंगों के समान स्फुरित होता है वही मैं हूं यह जानकर भी क्यों तुम दीन की तरह दौड़ता है आदमी के जीवन की एकमात्र दीनता है वासना क्योंकि वासना भिकमंगा बनाती वासना का अर्थ है दो वासना का अर्थ है मेरी झोली खाली है भरो कोई भरो मेरी झोली खाली वासना का अर्थ है मांगना वासना का अर्थ है कि मैं जैसा हूं वैसा पर्याप्त नहीं मैं जैसा हूं उससे मैं संतुष्ट नहीं दो कहते हैं फरीद। उनके गांव के लोगों ने कहा कि तुम अकबर को जानते हो अकबर तुम्हें जानता है तुम्हारा सम्मान भी करता है तुम एक एक बार जाके अकबर से इतना कह दो कि हमारे गाँव में एक मदरसा खोल दे गांव के बच्चे पढ़ने को तरसते, गरीब गांव तुम कहोगे तो मदरसा खुल जाएगा फरीद कभी राजमहल गया नहीं था कभी कभी अकबर को जब रस होता था तो फरीद के दरबार में आता था लेकिन जब मांगना हो तो जाना चाहिए ये सोच के फरीद गया जब वो पहुंचा सुबह सुबह ही पहुंच गया क्योंकि मांगना हो तो सुबह सुबह मांगना चाहिए सांझ तक तो आदमी इतने क्रोध में आ जाता है इतना परेशान हो चुका होता कि देने की बात कहा और तुमसे छीन ले इसलिए भिकमंगे सुबह आते सुबह तुमसे थोड़ी आशा है ताजे हो रात भर विश्राम के बाद उठे हो जिंदगी उतनी बोझिल नहीं है इतना क्रोध नहीं सांस तक तो तुम भी थक जाओगे सुबह सुबह तुम्हारी ताजगी में फरीद पहुंचा अकबर प्रार्थना कर रहा था अपनी निजी मस्जिद में फरीद को तो जाने दिया लोग जानते थे अकबर का बड़ा भाव है फरीद के प्रति फरीद पीछे जाके खड़ा हो गया अकबर ने अपनी नमाज पूरी की हाथ उठाए आकाश की तरफ ओका परमात्मा मुझे और धन दे और दौलत दे मेरे साम्राज्य को बड़ा कर फरीद की आंखों में तो आंसू आ गए ये दिन तक देख के सम्राट दी कोई सम्राज्य इससे तो हम भले कम से कम परमात्मा एक इल्जाम तो नहीं लगा सकता कि हमने कुछ मांगा हो और फिर उसे याद आया कि इस आदमी से क्या मांगना इससे तो एक मदरसा लेने का मतलब होगा इसको गरीब बनाना थोड़ा गरीब हो जाएगा ये तो वैसे ही गरीब है इसकी हालत तो वैसे ही खराब है इसकी दिनता तो देखो अभी भी हाथ फैलाए है अकबर जैसा सम्राट जिसके पास सब है वो भी मांग रहा है होने से क्या होता है भिकमंगापन थोड़ी मिटता है दुनिया में दो तरह के भिकमंगे हैं गरीब और अमीर भिकमंगे तो सभी गरीब को तो क्षमा भी कर दो लेकिन अमीर को कैसे क्षमा करो वो भी मांगे चला जाता है फरीद तो लौटने लगा अकबर उठा तो फरीद को सीढ़ियों से उतरते तो देखा उसने कहा कैसे आए और कैसे चले कभी तो तुम आए नहीं स्वागत घर में पधारो फरीद ने कहा हो गया आए थे एक बात से लेकिन वो तो गलत ख्याल था चूक हो गई हमसे बोलू तुम्हारा कोई कसूर नहीं अकबर तो बड़ा बेचिन हो गया उसने कहा हुआ क्या मैं कुछ भी तो पहले मत बुझक फरीद ने कहा गांव के लोगों ने ना समझो ने यह समझ के कि तुम सम्राट तुम्हारे पास बहुत है मुझे भी भ्रम में डाल दिया मैं भी उनकी बातों में आके चला गया ना समझू की दोस्ती ठीक नहीं अब मैं वापस जा रहा हूं उनको समझाने कि तुम गलती में थे मैं आ गया मांगने गांव के लोगों ने कहा था एक मदरसा खुलवा दो नहीं लेकिन तुम्हारी हालत खराब है तुम तो दीन अवस्था में वो प्रार्थना मैं तुमसे ना करूंगा मेरे पास कुछ होता तो वो मैं तुम्हें दे डालता मेरे पास कुछ है नहीं तुम्हारी हालत बड़ी खराब है तुम्हारी तो हालत दिवाले निकले जैसी तुम प्रार्थना करके मांग रहे थे मैं आया था सम्राट से मिलने भिखारी को देख के वापिस जा रहा हूं ने कहा विश्वम स्फुर या त्रेदम तरंगा एवं सागरे जैसे आत्मारूपी समुद्र में यह संसार तरंगों के समान स्फुरित होता वही मैं हूं ऐसा जानकर तो स्मृति विज्ञा है ऐसा जानकर किन दीनम एवधाव से फिर तू दिन की तरह दौड़ा जा रहा है जरा भीतर तो देख वहां कोई दौड़ बाकी तो नहीं है वहां कुछ मांग बाकी तो नहीं वहां कुछ पाने को शेष तो नहीं क्योंकि परमात्मा का मिलने का अर्थ यह है कि अब पाने को कुछ भी शेष ना रहा मिल गया जो मिलना था आखिरी मिल गया आत्यंतिक मिल गया इसके पार मिलने को कुछ भी नहीं अगर तेरे भीतर अब भी पार मिलने को कुछ हो तो समझना कि परमात्मा नहीं मिला तू शब्दों के जाल में आ गया जनक तू मेरे प्रभाव में आ गया जनक तू सम्मोहित हो गया ध्यान रखना मन को अच्छी बातें मान लेने की बड़ी जल्दी होती कोई तुमसे कह दे कि आप तो परमात्मा स्वरूप है कौन इंकार करना चाहता है आप तो ब्रह्म स्वरूप है कौन इंकार करना चाहता है इंकार भरता है कोई कह दे आप तो शुद्ध बुद्ध नित्य चेतन कौन इंकार करता है बुद्धू से बुद्धू भी इंकार नहीं करता जब उससे कहो कि आप शुद्ध बुद्ध तो वो कहता है बिल्कुल ठीक अब तुम पहचान अभी तक कोई पहचानो नहीं ना समझने क्या खाक पहचानेंगे? आप बुद्धिमान हैं इसलिए पहचाने ज्ञान की घोषणाएं कहीं तुम्हारे अहंकार के लिए आधार तो नहीं बन रही कहीं ऐसा तो नहीं है प्रीति कर लगती है इसलिए मान ली कड़वी बातें कौन मानना चाहता है कोई तुमसे पापी कहे तो दिल नाराज होता है कोई तुम्हे पुण्यात्मा कहे तो तुम स्वीकार कर लेते हो और ये हो सकता है कि जिसने सबसे बड़ा धनपति सुबह के अंधेरे में चर्च में प्रार्थना कर रहा है तो मैं तो चकित हुआ की ये आदमी भी प्रार्थना करता है मैं पीछे खड़े होकर सुनने लगा उस दंपति को कुछ पता नहीं था कि कोई और है अंधेरे में धनपति कह रहा था हे प्रभु मैं महापापी पापी हूं मुझ जैसा पापी इस संसार में कोई भी नहीं वो अपने पापों का कन्फेशन कर रहा था स्वीकार भाव से सब प्रकट कर रहा था जो जो पाप उसने किए थे और शायद भाव से कर रहा था लेकिन सभी सुबह होने लगी और उसको ख्याल आया मालूम हुआ कि कोई और भी पीछे खड़ा उसने देखा और देखा टालस पाया वो टालिस्तान के पास आया उसने कहा क्षमा करना ये बात किसी और तक न जाए ये जो मैंने कहा है, मेरे और परमात्मा के बीच तुमने अगर सुन लिया अनसुना कर दो ये बात किसी और तक न जाए अन्यथा मानहानि का मुकदमा चलाऊंगा टालिस्तान का ये भी खूब रही तुम परमात्मा के सामने स्वयं घोषणा कर रहे हो फिर आदमियों से क्या डरते उसने का तुम इस बात में पढ़ो ही मत अगर तुमने ये बात कहीं भी निकाली और यहां कोई दूसरा नहीं अगर मैंने ये बात कहीं से भी सुनी तो तुम ही पकड़े जाओगे ये मेरे और परमात्मा के बीच निजी बात है ये कोई सार्वजनिक बात नहीं तो हम पाप को तो चुपचाप स्वीकार करना चाहते हैं परमात्मा और हमारे बीच और पुण्य की हम घोषणा करना चाहते हैं सारे जगत करना चाहिए उल्टा पुण्य की घोषणा तो निजी होनी चाहिए वो परमात्मा और स्वयं के बीच पाप की घोषणा सार्वलौकिक होनी चाहिए सार्वजनिक होनी चाहिए तो वक्त का कहीं ऐसा तो नहीं है ये स्वादिष्ट बातें ये मधुर बातें ये वेदों का सार ये उपनिषदों का साहस तुझे स्वादिष्ट लग रहा है ये तो पक्का है लेकिन स्वादिष्ट लगने से कुछ सत्य थोड़ी हो जाते है आदमी मौत से डरता है तो जल्दी से मान लेता है आत्मा अमर है इसलिए नहीं कि समझ गया कि आत्मा अमर है मौत के डर के कारण तुमने देखा ये भारत है ये पूरा मुल्क मानता है आत्मा अमर और इससे ज्यादा कायर कौम खोजनी मुश्किल है होना तो उल्टा चाहिए आत्मा जिनकी अमर है इनको कोई गुलाम बना सकता है लेकिन एक हजार साल तक ये गुलाम बने रहे आत्मा अमर है नहीं आत्मा अमर है का सिद्धांत हम पकड़े ही इसलिए है कि मरने से हम डरे ये सिद्धांत हमारी सुरक्षा है हम ये सिद्धांत अनुभव से नहीं जाने अगर अनुभव से जाना होता तो यह मुल्क तो गुलाम बनाया ही नहीं जा सकता इस मुल्क को तो कोई दबा ही नहीं सकता क्योंकि जिसकी आत्मा अमर है उसको तुम क्या दबाओगे ज्यादा से ज्यादा धमकी मार डालने की दे सकते हो वो धमकी भी नहीं दे सकते तुम इस देश पर। आत्मा जिनकी अमर है उनके ऊपर कोई धमकी ना चलेगी लेकिन दिखाई उल्टा पड़ता है वह लोग मौत से डरे हुए लोग मंत्र जाप कर रहे हैं आत्मा की अमरता की क्षुद्र में पड़े हुए लोग विराट की घोषणा कर रहे हैं क्षुद्र को छिपाने का आयोजन तो नहीं है विराट की चर्चा पाप को छिपाने का आयोजन तो नहीं है पुण्य की चर्चा अगर ऐसा है तो जनक से अच्छा वक्र कहने लगे तो फिर से एक बार भीतर उतर के देख ठीक से कसौटी कर ले अत्यंत सुंदर और शुद्ध चेतन आत्मा को सुनकर भी कैसे कोई इंद्री के विषय में अत्यंत आसक्त होकर मलिनता को प्राप्त होता है सुनकर भी ध्यान रखना सुनने से ज्ञान नहीं होता ज्ञान तो स्वयं के अनुभव से होता है श्रुति से ज्ञान नहीं होता शास्त्र से ज्ञान नहीं होता हिंदुओं ने ठीक किया है कि शास्त्र के दो खंड किए हैं श्रुति और स्मृति ज्ञान उसमें कोई भी नहीं कुछ शास्त्र शास्त्रियां कुछ शास्त्र स्मृतियां है ना तो स्मृति से ज्ञान होता न श्रुति से ज्ञान होता कार से सुना हुआ स्मृतिकार से याद किया हुआ जाना हुआ दोनों में कोई भी नहीं चैतन्य, अति आत्मान ऐसा सुनकर कि आत्मा अति सुंदर है भ्रांति में मत पड़ जाना मान मत लेना जब तक जान ही ना ले तब तक मानना मत विश्वास मत कर लेना अनुभव को ही आस्था बनने देना नहीं तो ऊपर ऊपर तू मानता रहेगा आत्मा अति सुंदर है और जीवन के भीतर वही पुरानी मवाद वही इंद्री आसक्ति वही वासना के घाव बहते रहेंगे रिश्ते रहेंगे अत्यंत सुंदर और शुद्ध चैतन आत्मा को सुनकर भी कैसे कोई इंद्री विषय में अत्यंत आसक्त होकर मलिनता को प्राप्त होता है ऐसे ध्यान रख सुनने वाले बहुत ही सुन के मान लेने वाले बहुत ही लेकिन उनके जीवन में तो देख सुन सुन के उन्होंने मान भी लिया है लेकिन फिर भी मलिनता को रोज प्राप्त होते मलिनता जाती नहीं जहां मौका मिला वहां फिर तीसरा फरेब 300 सौ माँ फरेब फिर फरेब खाने को तैयार हो जाते कितनी बार तुमने सोचा कि क्रोध ना करेंगे तुम भली भांति सुन के जान चुके हो क्रोध पाप है जहर है कुछ लाभ नहीं लेकिन फिर भी जब उठता है तब तो तुम खो जाते हो किसी झंझावात में याद ही नहीं रहती जब क्रोध जा चुका होता है उजाल के तुम्हारे भीतर की सारी बगिया तब फिर याद आती फिर पश्चाताप होता है तो फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुप गई खेत फिर तुम पछताते हो ये पुरानी आदत हो गई क्रोध कर लिया पछता लिया फिर क्रोध कर लिया फिर पछता लिया, लिया क्रोध और पश्चाताप एक दूसरे के संगी साथी हो गए उसमें कुछ फर्क नहीं रहा तुम्हारे पश्चाताप ने क्रोध को रोका तो नहीं फ हाँ कि तुमने क्रोध को अभी देखा नहीं सुन सुन के मान रखा है कि बुरा है ये तुम्हारा अपना आत्मदर्शन नहीं मैं कहानी पढ़ता था बौद्ध कथा है श्रावस्ती में एक सेठ था मृगार उसकी लड़के की बेटी थी विशाखा विशाखा सुनने जाती थी बुद्ध को मृगार कभी कहीं सुनने गया नहीं वो धन लोग धन के पीछे पागल था वो सबसे बड़ा श्रेष्ठी था श्रावस्ती का श्रावस्ती भारत की सबसे ज्यादा धनी नगरी थी और मृगार उसका सबसे बड़ा धनपति था तुम्हें शायद ख्याल में ना हो जो शब्द हिंदी में है सेठ वो सृष्टि का ही अपभ्रंश है सृष्टि का अपभ्रंश है अब तो सेठ गाली जैसा लगता है लेकिन कभी वो सृष्टि हम लोगों के लिए उपयोग किया जाता था नगर का सबसे बड़ा श्रावस्ती का सबसे बड़ा सृष्टि था मृगार लेकिन कभी बुद्ध को सुनने न गया था विशाखा उसकी सेवा करती अपने ससुर की उसके लिए भोजन बनाती लेकिन विशाखा को सदा पीला लगते थी कि ये ससुर बूढ़ा होता जाता है और बुद्ध के वचन भी इसने नहीं सुने जानना तो दूर सुने भी नहीं इसका जीवन ऐसे ही धन पद वैभव में बीता जा रहा है ये जीवन यूं ही रेत में गमाए दे रहा है ये सरिता ऐसे ही खो जाएगी सागर में पहुंचे बिना तो एक दिन जब मृगार भोजन करने बैठा और विशाखा उसे भोजन परसती थी तो वो कहने लगी तात भोजन ठीक तो है सुस्वादु तो है मृगार ने कहा सदा तू सुंदर सुस्वादु भोजन बनाती ये प्रश्न तूने कभी पूछा नहीं आज तू पूछती बात क्या है तेरा भोजन सदा ही सुस्वादु होता विशाखा ने कहा आपकी कृपा है सुस्वादु हो नहीं सकता क्योंकि ये सब बासा भोजन मैं दुखी हूं कि मुझे आपको बासा भोजन खिलाना पड़ता मेरा घर बोला पागल बासा पर बासा तू खिलाएगी क्यों धन धान्य भरा हुआ है कोठियों में जो तुझे चाहिए प्रतिदिन उपलब्ध है बासा क्यों उसने कहा कि नहीं मैं वो नहीं कह रही आप समझे नहीं ये जो धन धान्य है होगा आपके पिछले जन्मों के पुण्यों के कारण लेकिन इस जीवन में तो मैंने आपको कोई पुण्य पुरुषार्थ करते नहीं देखा इस जीवन में तो मैंने आपको कोई पुण्य पुरुषार्थ करते नहीं देखा इसलिए तो मैं कहती हूं ये सब बाशा है होगा पिछले जन्मों में आपने कुछ पुण्य किया होगा इसलिए धनी है लेकिन मैंने अपनी आंखों से जब से आपके घर में बहू होकर आई हूं मैंने आपका कोई पुण्य प्रताप आपका कोई पुण्य पुरुषार्थ आपके जीवन में कोई प्रेम कोई धर्म कोई पूजा कोई प्रार्थना कोई ध्यान कुछ भी नहीं देखा इसलिए मैं कहती हूं ये पिछले जन्मों के पुण्यों से मिला हुआ भोजन बासा है तात् आप ताजा भोजन कब करेंगे मृगार आधा भोजन किए उठ गया रात भर सो न सका बात तो सही थी चोट गहरी पड़ी दूसरे दिन सुबह विशाखा देखा वो भी बुद्ध के वचन सुनने के लिए मौजूद है वो भी सुन रहा है तब सुन सुन के वो ज्ञान की बातें करने लगा वर्ष बीतने लगे पहले वो ज्ञान की बातें ना करता था वो ज्ञान की बातें करने लगा लेकिन जीवन वैसा का वैसा रहा फिर विशाखा ने कहा कि तात आप अब भी बाशा ही भोजन कर रहे हैं अब ज्ञान का बासा भोजन कर रहे हैं ये बुद्ध के वचन हैं आपके नहीं ये उनकी सुन के अब आप दोहरा रहे हैं आप अपनी कब कहेंगे आप जो गीत अपने प्राणों में लेके आए हैं वो कब प्रकट होगा प्रभु उसे प्रकट करें कुछ आपके हाँ भीतर छिपा पड़ा है झरना उसे बहाये ये अब भी बासा है तुम्हारा धन भी बासा है तुम्हारा ज्ञान भी बासा है और बासा होना ही पाप है सब पाप बासे फूल तो सदा ताजा है सब्ध स्नात अभी अभी हुई वर्षा में ताजे खड़े हुए फूल अभी अभी उगे सूरज की किरणों में नाचती सुबह की ताजी ताजी पत्तियां ऐसा पुण्य है ज्ञान को सुनकर सब कुछ मत मान लेना जब तक जान ना लो तब तक, तक रुकना मत सब भूतों में आत्मा को और आत्मा में सब भूतों को जानते हुए भी मुनी को ममता होती है यही आश्चर्य सवग्र कहने लगे मुनियों को देखो साधु संन्यासियों को देखो संतों को देखो कहते हैं सब भूतों में आत्मा है और आत्मा में सब भूत है फिर भी मुनी को ममता होती तो जरा जल्दी ना करो जनक कहीं तुम भी ऐसे मुनिमत बन जाना ऊपर ऊपर से तो कहे चले जाते हैं लोग कि हमारी कोई ममता नहीं सब छोड़ दिया है एक जैन साध्वी मैं दिल्ली जाता था तो मुझे मिलने आई मेरी बातें सुन के उसे लगने लगा कि वो जिस जाल में है उसके बाहर हो जाए मैंने कहा अपने गुरु से पहले बात कर उसने अपने गुरु को कही तो गुरु तो बहुत नाराज हो गए गुरु ने तो कहा कि मुझसे मिलना चाहते हैं। मुझसे मिले तो बड़े नाराज थे नाराजगी में भूल ही गए वो वो कहने लगे कि ये साध्वी अगर छोड़कर चली जाएगी तो हमारे संप्रदाय की बड़ी हानि होगी फिर इस साधु से हमारी बड़ी ममता है ये हमारे बुढ़ापे का सहारा है वो काफी बूढ़े हो गए मैंने कहा यह तो बात वैसी की वैसी जैसे कोई बाप कहता कि यह बेटा हमारे बुढ़ापे का सहारा है कोई मां कहती है ये बेटी हमारी बुढ़ापे की सहारा है ये तो घर घरग्रस्थी की बात हो गई ये साधु को शोभा नहीं देती अगर इस साध्वी को ऐसा लग रहा है कि इसके जीवन में स्वतंत्रता घटित होगी इस जाल के बाहर निकलने से तो तुम्हारा आशीर्वाद दो अगर तुम्हें इससे ममता है तो अपनी ममता को तुम अपनी समस्या समझो उसको सुलझाने की कोशिश करो मरने के पहले ममता छोड़ो तब तो वो थोड़े चौंके कहने लगे बात तो ठीक ममता होनी नहीं चाहिए लेकिन ममता है बेटे बेटियों से ममता छूटती है तो शिष्य शिष्याओं से हो जाती ममता थोड़ी हटती घर से छूटती तो मंदिर से हो जाती दुकान से छूटती तो आश्रम से हो जाती ममता थोड़ी छूटती मेरा नए नए आश्रय बनाता चला जाता है एक आश्रय उजाड़ो उसके पहले दूसरी जगह आश्रय बना, बना लेता है एक नीड़ गिराओ दूसरी जगह नील बना लेता है लेकिन मेरा तो बचता ही चला जाता है अच्छा बक्र ने कहा सब भूतों में आत्मा को और आत्मा में सब भूतों को जानते हुए भी मैं तुमसे कहता हूं जनक ऐसे मुनि हैं जिनको ममता होती असली आश्चर्य तो यही तुम क्या आश्चर्य की बात कर रहे हो कि शुद्ध बुद्ध आत्मा कैसे संसार में पड़ गई छोड़ो ये फिक्र उससे बड़े आश्चर्य मैंने देखे मुनि हो गए सब छोड़ दिया घोषणा भी कर दी सर्व भूतेशनम सर्वभूतानी चात्मनी मुनेर जानत आश्चर्य ममत्वम अनुवर्तते मैं तुम्हें असली आश्चर्य बताता हूं जिन्होंने सब छोड़ दिया फिर भी कुछ छूटा नहीं ममता मौजूद है इससे बड़ा चमत्कार तुम देखोगे साधु भी ग्रस्त है सन्यासी भी बंधा है मोक्ष की आकांक्षा करने वाले अभी संसार में ही भटक रहे बातें मोक्ष की हैं प्राण संसार में अटके तो जरा सोच के करना एकदम जल्दी मुनिमत बन जाना क्योंकि ये चमत्कार होता है सबक निश्चित ही कठोर गुरु रहेंगे रहे होंगे कठोर गुरु होना ही चाहिए गुरु कठोर ना हो तो करुणावान नहीं उसकी कठोरता ही उसकी करुणा है वो कसने लगे खूब ठोकने लगे जनक भी घबराया होगा जनक ने तो पहले सोचा होगा की इतनी ऊंची बातें कहीं गुरु एकदम छाती से लगा लेंगे तो धन्यवाद कि तू उपलब्ध हो गया लेकिन ये गुरु भी खूब है ये अस्थावक्र तो उल्टी डांट पिलाने लगे मगर अस्था ने ठीक किया कसोकियों से गुजर के ही सोने की परख होती आंख गुजर के ही सोना कुंदन बनता है परम अद्वैत में आश्रय किया हुआ और मोक्ष के लिए भी उद्धत हुआ पुरुष काम के वश होकर क्रीड़ा के अभ्यास से व्याकुल होता है यही आश्चर्य आदमी मरते मरते दम मर रहा हो आखिरी क्षण तक भी मोह द्वार पर दस्तक दे रही हो तब तक भी काम वासना से पीड़ित होता है और साधारण आदमी ने परम अद्वैत में आश्रय किया हुआ जो परम अद्वैत में अपनी आस्था की घोषणा कर चुका है जो कहता हमने घर बना लिया भगवान ने वो भी और मोक्ष के लिए उद्धत हुआ हुआ भी वो जो कहता हम मोक्ष की तरफ प्रयाण कर रहे हैं वो भी पुरुष काम के वश होकर क्रीड़ा के अभ्यास से व्याकुल होता यही आश्चर्य है पुरानी आते जाती नहीं बोध भी आ जाता है तो पुरानी आतें लौट लौट के हमला करती आते बदला लेती मैंने सुना है एक अंधा और एक लंगड़ा दो मित्र थे दोनों भिखारी और दोनों की मित्रता एकदम जरूरी भी थी क्योंकि एक अंधा था और एक लंगड़ा था लंगड़ा चल नहीं सकता था अंधा देख नहीं सकता था तो अंधा चलता था और लंगड़ा देखता था लंगड़ा अंधे के कन्हों पर बैठ जाता दोनों भिक्षा मांग लेते साझेदारी थी भिखारी के दुकान में लेकिन कभी कभी झगड़ा भी हो जाता था कभी, होता है। कभी एक ज्यादा ले लेता ले दूसरा कम ले लेता ले या लंगड़ा चकमा दे दे अंधे को तो झगड़ा हो जाता था एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि मारपीट हो गई मारपीट हो गई और दोनों ने कहा कि अभी इस साझेदारी खत्म ये पार्टनरशिप बंद अब नहीं करते अब अपनी तरफ से घसक लेंगे मगर ये नहीं चलेगा तो काफी धोखा चलता है कहते है, परमात्मा को बड़ी दया पहले आती रही होगी अब नहीं आती क्योंकि परमात्मा भी थक गया दया कर करके कुछ साथ नहीं आदमी कुछ ऐसा है कि तुम दया करो तो भी उस तक दया पहुंचती नहीं परमात्मा भी थक गया होगा और ये पुरानी कहानी है दया आ गई परमात्मा मौजूद हुआ प्रकट हुआ उसने उस दिन सोचा कि आज दोनों को आशीर्वाद दे दूंगा अंधे के पास जाके कहूंगा मांग ले जो तुझे मांगना स्वभाव था अंधा मांगेगा कि मुझे आंखें दे दो क्योंकि वही उसकी पीड़ा है लंगड़े से कहूंगा जो तुझे मांगना तू मांग ले वो मांगेगा पैर उसको पैर दे दूंगा दोनों को स्वतंत्र कर देना उसी से वो गया लेकिन रोता हुआ वापिस लौटा परमात्मा रोता हुआ वापिस लौटाना क्योंकि अंधे से जब उसने कहा कि मैं परमात्मा हूं तुझे वरदान देने आया हूं मांग ले जो मांगना उसने कहा लंगड़े को अंधा कर दो जब उसने लंगड़े से कहा लंगड़े ने कहा बस अंधे को लंगड़ा कर दो प्रभु ऐसे ही अनुभवों के कारण उसने आना भी जमीन पर धीरे धीरे बंद कर दिया कोई सार नहीं बीमारी दुग्नी हो गई आने से कुछ फायदा नहीं हुआ दया का परिणाम और घातक हो गए आदमी की आदतें दुख भी आदत थी अगर तुम्हारे सामने परमात्मा खड़ा हो जाए तो तुम जो मांगोगे उससे तुम और दुख खड़ा कर लोगे तुम्हारी पुरानी आदत ही तो मांगेगी ना अगर अंधे में थोड़ी भी अकल होती तो वो कहता प्रभु जो तुम्हें ठीक लगता हो मेरे योग्य वो दे दो क्योंकि मैं तो जो भी मांगूंगा वो गलत होगा क्योंकि मैं अब तक गलत रहा हूं मेरी उसी गलत चेतना में से तो मेरी मांग भी आएगी नहीं मैं ना मांगूंगा तुम जो दे दो तुम्हारी मर्जी पूरी हो तुम ज्यादा ठीक से देखोगे तुम मुझे दे दो जो मेरे योग को अंधे ने मांगा वही भूल हो गई लंगड़े ने मांगा वही भूल हो गई आपसे पुरानी थी और अभी भी क्रोध का जहर बाकी था तो परमात्मा भी सामने खड़ा था फिर भी चूक गए आदमी के सामने कई बार मोक्ष की घड़ी आ जाती फिर भी आदमी चूक जाता है क्योंकि पुरानी आदमे हमला करती और मोक्ष की घड़ी में बड़ी जोर से हमला करती क्योंकि आदमे भी अपनी रक्षा करना चाहती हर आदत अपनी रक्षा करती चूकना नहीं चाहती मेरे देखे दुनिया में अधिक लोग दुखी इसलिए नहीं कि दुख के कारण सौ में निन्यानबे मौके पर तो कोई कारण नहीं सिर्फ आदत है कुछ लोगों ने दुख का गहन अभ्यास कर लिया वो अभ्यास ऐसा हो गया कि छोड़ते नहीं बनता उसमें ही उन्होंने अपना सारा जीवन लगाया आज एकदम से छोड़ भी कैसे थे मैं किताब पढ़ रहा था एक बहुत अनोखी किताब है सभी को पढ़नी चाहिए उससे सभी को लाभ होगा किताब का नाम है हाउ टू बी रियली मिजरेबल वस्तुतः दुखी कैसे हो और निश्चित ही लिखने वाले ने बड़ी खोजी उसने सारे नियम साफ कर दिए हैं कि जहां कहीं कोई चूक न रह जाए सब नियम साफ कर दिए थोड़े सर तुम भी अभ्यास करते हो उनमें से अनजाने मगर किताब पढ़ लोगे तो तुम जानबूझ के ठीक से व्यवस्था से अभ्यास कर सकोगे शायद कुछ भूल हो रही हो और तुम्हारा दुख परिपूर्ण ना हो पा रहा हो अभ्यास अभ्यासी हैं लोग काम वासना एक बड़ा प्राचीन अभ्यास सनातन पुरातन जन्मों जन्मों में उसका अभ्यास किया है कभी उससे कुछ पाया नहीं सदा खोया सदा गमाया। लेकिन अभ्यास रोए रोए में समा गया है आस्थिता परम अद्वैतम मोक्षार्थे अपि व्यवस्थिता वह जो मोक्ष के लिए तैयार है और वो जो परम अद्वैत में अपनी आस्था की घोषणा कर चुका है आश्चर्य काम बस विकला के लिए शिक्षया के लिए शिक्षया पुरानी काम वासना की शिक्षा के कारण अभ्यास के कारण आश्चर्य काम बस गो विकला के लिए शिक्षे पुरानी अभ्यास के कारण बार बार विकल हो जाता मौत के क्षण में तक आदमी काम वासना के सपनों से भरा होता ध्यान करने बैठता है तब भी काम वासना के विचार ही मन में दौड़ते रहते हैं मंदिर जाता मंदिर में बाहर से दिखाई पड़ता भीतर से शायद वैश्याल में हो इसलिए अष्टावक्र कहते हैं जनक जल्दी मत कर ये जाल बड़े पुराने तू ऐसा एक क्षण में मुक्त हो गया अष्टावक्र ये नहीं कह रहे हैं कि तू तो मुक्त नहीं हुआ अष्टावक्र की तो पूरी धारणा यही है कि तत्ण मुक्त हुआ जा सकता है लेकिन वो जनक को सब तरफ से सावचेत कर रहे हैं कि कहीं से भी भ्रांति न रह जाए ये मुक्ति अगर हो तो सर्वांग हो ये कहीं से भी अधूरी न रह जाए कहीं से भी रोगानु फिर वापस न लौट आए काम को ज्ञान का शत्रु जानकर भी कोई अति दुर्बल और अंतकाल को प्राप्त पुरुष कामभोग की इच्छा करता है यही आश्चर्य है उद्धूतम ज्ञानर अवधार्य अति दुर्बला चाह अंतकालम, कालम कामम आकांक्षित आश्चर्यम तू तो क्या आश्चर्य की बातें कर रहा चनक असली आश्चर्य हम तुझे बताते अष्टावक्र कहते कि मर रहा है आज नहीं, सब जीवन ऊर्जा छीन हो गई सब जीवन बिखर गया फिर भी काम वासना बची सिवाय कड़वे तित्त स्वाद के कुछ भी नहीं छूटा है सिवाय विषाद और गाव के कुछ भी नहीं बचा है सारा जीवन एक विफलता थी फिर भी काम वासना बची कठिन से दुस्तर है क्योंकि अभ्यास अति प्राचीन है तो तू ठीक से निरीक्षण कर ले निदान कर चेतन में उतर अचेतन में उतर वस्तुता जिसको फ्रायड ने अचेतन कहा है, उसी की तरफ इशारा कर रहे प्रकाश हो गया सब साफ सुथरा हो गया लेकिन तेरे तलघरे की क्या स्थिति है अगर तल घरे में आग जल रही तो धुआं जल्दी ही पहुंच जाएगा तेरे बैठक खाने में भी और अगर तल घरे में गंदगी भरी है तो तू बैठक खाने में कब तक सुहास को कायम रख सकेगा उतर भीतर सीढ़ी सीढ़ी खोज बीजों को अचेतन में और वहां दग्द कर ले और अगर तू वहा पाए तो फिर ठीक हुआ तो फिर जो हुआ ठीक हुआ दुख तृष्णा काम लोभ क्रोध सभी बीमारिया हमारे सतत अभ्यास के फल है ये अकार नहीं है हमने बड़ी मेहनत से इनको सजाया समारा है हमने बड़ा सोच विचार किया है हमने इन बड़ा धन संपत्ति लगाई है हमने बड़ा निस्त इनमें रचाया ये हमारा पूरा संसार है जब कोई आदमी कहता है कि मैं दुख से मुक्त होना चाहता हूँ तो उसे ख्याल करना चाहिए कि वो दुख के कारण कुछ लाभ तो नहीं ले रहा है कोई फसल तो नहीं काट रहा है अगर फसल काट रहा है दुख के कारण तो दुख से मुक्त होना भला चाहे होना सकेगा अब कुछ लोग हैं जिनका कुल सुख इतना ही है की जब वो दुख में होते है तो दूसरे लोग उन्हें सहानुभूति दिखलाते तो देखा पत्नी ऐसे बड़ी प्रसन्न है रेडियो सुन रही है वो पति घर की तरफ आने सुन रेडियो बंद सिर दर्द एकदम सिर दर्द हो जाता है। ऐसा मैंने देखा अनेक घरों में मैं ठहरा हूं इसलिए कह रहा हूं मैं देखता रहा कि अभी पत्नी बिल्कुल सब ठीक थी मुझसे ठीक से बात कर रही थी सब और तब पति के आने का हार बचा नीचे वो गई अपने कमरे में लेट गई और पति मुझसे बताने लगे कि उसके सिर में दर्द ये हुआ क्या मामला मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दर्द नहीं है दर्द होगा मगर दर्द के पीछे कारण है गहरा पति सहानुभूति ही तब देता है पास हाथ के बैस के सिर पे हाथ ही तब रखता है जब दर्द होता ये स्वार्थ है उस दर्द में दर्द वस्तुता हो गया होगा क्योंकि वो जो आकांक्षा है कि कोई हाथ माथे पे रखे और पति बिना दर्द के तो हाथ रखता नहीं अपनी पत्नी के माथे पे तो कौन हाथ रखता है वो तो मजबूरी क्या वो सिरदर्द बना के बैठी अब करो भी क्या हालांकि उसको अपना अखबार पढ़ना है किसी तरह लेकिन सिर पे हाथ रख के बैठा है अब ये सिर पे हाथ रखने की जो भीतर कामना है कोई सहानुभूति प्रकट करे कोई प्रेम जाहिर करे कोई ध्यान दे अगर ये तुम्हारे दुख में समाविष्ट तो तुम लाख कहो दुख से मुक्त होना चाहते तुम मुक्त ना हो सकोगे क्योंकि तुम एक हाथ से तो पानी सींचते रहोगे और दूसरे हाथ से शाखाएं काटते रहोगे ऊपर से काटते भी रहोगे भीतर से सींचते भी रहोगे इससे कभी छुटकारा ना होगा देखना दुख में तुम्हारा कोई नियोजन तो नहीं इन्वेस्टमेंट तो नहीं है मंजर रहीने या से नाजिर उदास है मंजिल है कितनी दूर मुसाफिर उदास है परवाज में कब आएगी रिफअ ख्याल की नारस है बालों पर शायर उदास है तखलीक सहाकार का इम्कान नहीं अभी असार बेकरार है शायर उदास है मुद्दत से यात्री को तरसती है मूर्ति सुनसान कोहसार का मंदिर उदास है एहसास और फिक्र दोनों का हासिल है इस तरह शायर है मेहबेस मुबखिर उदास यहाँ सभी उदास है उदास है उड़ नहीं पाता हो सकता है सोने के पिंजरे से मुह लग गया हो यहाँ कभी उदास क्योंकि उदासी के गीत ही लोग सुनते हैं और तालियां बजाते हैं यहां विचारक उदास है क्योंकि हंसते और आनंदित आदमी को तो लोग पागल समझते हैं विचारक कौन समझता है यहां सब उदास है इस उदासी से भन, भरे वातावरण में उदासी के पार होना बड़ा मुश्किल मालूम होता है यहां की हवा उदास है यहाँ की हवा में काम वासना है क्रोध है लोभ है मोह है यहां मोक्ष की किरण को उतारना बड़ा कठिन है लेकिन जनक के जीवन में किरण उतरी उतरी है, है इसलिए अस्तावक सब तरह से परि कहीं बोल चूक ना हो जाए कहीं कोई छिद्र ना रह जाए इस महा करुणा के वश व ऐसे कठोर वचन जनक को बोलने लगे कि तू जरा देख दो तो। तू भी कहीं उसी जाल में न पड़ जाना जिसमें बहुत मुनि पड़े हैं बहुत ज्ञानी पढ़े बहुत से समझदार ना समझियों में उलझे बहुत से पंडित शास्त्रों में दबे और बहुत से त्याग की बातें करने वाले भीतर अभी भी धन की आकांक्षा से भरे इन सब की तू तो ठीक से जांच पड़ताल कर ले ये सब न हो तब तेरी उदघोषणा में सत्य है हर ओम तत्सत न